श्री गुरु चरण सरो सुधाराय संख्या दो सौ अड़सठ के बाद ृगुपति देश कराला उठे सकल भय बिकल किच समेत कही कही निज नामा लगे कर्ण सब बंदनामा जही सुभा चित वहीं ही तु जानी सो जानै जनु आय कु जनक बहोरयाय बुलाए प्रणाम करावा आशिष दीन सखी जानी निज समाज लय गई सयानी मित्र मिले कुन आई सरोज में राम लखन दशरथ के झोटा दीने आशीष देख भल झोटा ोचन रूपयारोचन बहुर्विलोक विदेशन कहु का व्यापक शरीर शरीर अब स्मरण करें जनकपुर में यह एक विशाला और उसमें धंस टूटने पर राजा लो शोर मचाने लगे उपद्रव करने के लिए उन्होंने ठानी लेकिन उसी समय पर तो उनको देखते ही सब, के सब राजा लोग चुपचाप बैठ गए जैसे बाज आ जाए जा तो लगा पक्षी छिप जाए ऐसे ही सब राजा लोग जो वो जो खड़े थे तो कब्तर स्ना पहन रहे थे और तो लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो सब उतार भर दिए अपने अस्त्र श्रो को अपनी कुर्सियों के नीचे छुपा लिए और चुपचाप छपा करके करने के बाद दासी ने परशुराम जी का कैसा देश है उसका वर्णन कर दिया ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ छत्री वेश भी बनाए हुए हैं। भगवंश में उत्पन्न हुए परशुराम जी गौरवर्ण के सुंदर शरीर तेजस्वी शरीर लेकिन इस समय क्रोध में होने के कारण मुख कुछ लाल हो गया है शरीर पर धारण किए हुए हैं, है लपेटे हुए हैं, सिर में जुटाए बांधे हुए हैं, ये सब तो उनके मून वेश है और फिर कब्जे पर खसा रखे हुए हैं, हाथ में धस बांधे हुए हैं कमर में तरकस बांधे हुए है ये उनका जो है क्रूर वेश है क्षत्रिय वेश भी धारण किया उसमें ये रूप तो बता दिया कहा कि देखो ऐसे दिखाई देता है कि मानो वीर रस में मुनि का वेश धारण करके वहाँ पदार्पण किया मैंने ये दोनों में विपरीत लक्षण है शांत रस जो है वो शांत है और वेश जो है वो भोर है उसमें भोर हिंसा है मारकाट है, है ये वीर का लक्षण इस प्रकार तो ये दोनों विपरीत लक्षण है लेकिन जो वो दोनों विपरीत लक्षण एक साथ इनमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे परसुराम भी जब आए तो फिर जो राजा लोग जो प्रकार ऐसी उनके आते देख करके तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया तो भ्रगुपति देश कराला जैसे ही कराल विश्व इनका भ्रगुपति का परसुरान जी का देखा जब तो उठे सकल भय विकल्प वाला सब राजा लोग जापो कर उठ कर राजा लोग जो है वो उठे सकल से सूचित होता है कि राजा लोग जो पहले उपद्रव करने के लिए खड़े हुए थे वो बैठ हुए थे जब परशुराम जी जब तब उनके आने पर जो वो फिर खड़े हुए जब निकट आ गए वो तब तो राजा लोग फिर उठ, उठ करके उनको प्रणाम करने लगे इसलिए उठने के लिए उनको कहा और जब उठे रहे हैं तो भय से व्याकुल होकर उठ अब राजा लोग अभी तक तो, तो, तो राजाओं की दशा है उसका खूब तो वर्णन किया गया जब आये तब तो वो लम्बी चौड़ी बातें कर रहे थे बैठे हुए फिर उसके बाद में जब सोमने का नंबर आया तो फिर वो धनुष को उठाने की कोशिश करने लगे जब उठाई उठाई नहीं था तो लज्जित होकर के बैठ गए सारी पर की गीता हो गई तो एक बार सब राजा लोगों ने सोचा कि सब मिल करके धनुष उठा तो सब लोगों ने एक साथ ताकत लगाई और फिर भी जब कार्य नहीं डरा तब और भी निराश होकर के लज्जित होकर के राजा लोग बैठ गए लेकिन बार बार इनके अंदर जो हो जैसा इनका स्वभाव है वो अपना भीतर से उनको प्रेरित करता रहता है हर व्यक्ति का जो वो हो यही कि जिसका जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा देता रहता है विपरीत स्थित होने पर भी वो स्वभाव तो उसका भीतर काम करता अब ये राजा लोग थोड़ी देर के लिए लज्जित होकर के बैठ गए तो फिर भी खड़े होते हैं फिर अपना अहंकार दिखाते हैं फिर अपना मत दिखाते हैं फिर अपना क्रोध दिखाते हैं कि ये उनका अपना स्वभाव है बार-बार इस -बार पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार भगवान ने जब धनस तोड़ दिया तो और भी ज्यादा लज्जित हो गए श्रीहीन हो गए तेजहीन हो गएहीन हो गए बदहीन हो गए ये सब हो गया फिर बैठ गए लेकिन फिर थोड़ी देर में जितनी देर में फिर नगरवासी आरती तैयारी करने लगे और नाला जारी पहनाई जाने लगी उतनी देर में उनको खुदजोश आ गया और फिर उनका अहंकार खड़ा हो गया और फिर उठे चलते खड़े लाने लगे तो ये सब जो है भीतर से इससे मालूम होता है एक, कि विपरीत परिस्थिति होने पर भी इन राजाओं की और राश हो जाने पर भी कुछ उनका बस न चलने पर भी जो उनका क्रूर स्वभाव है वो उनके भीतर बार बार उनको प्रेरणा देता रहता है उनको प्रेरित करता रहता है अब वो एक बार जैसे परशुराम जी को देखा एक बार फिर छत पे बैठ करके बैठ कराम अब देखा उन्होंने कि अगर हम उठते नहीं है परशुराम जी को प्रणाम नहीं करते हैं इसके माने परशुराम जी कहेंगे कि अभी जितनी छत्री अहंकारी छत्री अभी बाकी रह गए इनका अभी विनाश कर तो परशुराम जी को छत्रियों के अहंकार के कारण उनका विनाश करते रहे छत्री लोग अहंकारी हो गए शार्थी हो गए विषय ये दोष उनमें आ गए तो फिर प्रजा का पालन कैसे हो तो इनका उनका खामखा खा तो कोई छतरीयों से डर थोड़ी था उनका उन्होंने देखा कि छतरी लोग दूषित हो गए हैं प्रजा का पालन ठीक नहीं हो रहा है शासन कार्य ठीक नहीं चल रहा है तो उनको काट सांट क्या किया और कहा तुमसे राज्य ठीक नहीं चलेगा ब्राह्मणों को राज्य के लेकिन ब्राह्मणों को राज्य भी नहीं चला की राज्य ऐसे थोड़े होता की बस जो ब्राह्मण अपने बैठे भगवान का भजन कर रहे है और राज्य अपने आप चलता रहे उसके लिए तो राजा को तेजस्वी भी होना चाहिए राजा का भय भी प्रजा के ऊपर होना चाहिए तो फिर छठी लोग को तो धीरे धीरे करके फिर तो उत्पन्न हो जाते थे फिर तो राज शासन उन्हीं के हाथ में आ जाता था तो ये जितनी चलती रही तो अब इन राजाओं ने ये प्रसिद्ध हो गया था की अभिमानी राजाओं का जो ये है परशुराम जी जो वो विनाश कर देते है ये सब इन्होंने सोचा कहीं हमारा अभिमान प्रकट न हो अगर हम बैठे प्रणाम नहीं किया तो सिर्फ तो तो भीतर से तो डर रहे लेकिन ऊपर से ये दिखाने के लिए कि हम तो ब्राह्मण देव हैं, हम ब्राह्मणों की पूजा करने वाले हैं, हम उनकी सेवा करने वाले हैं, ऊपर से ये दिखाने के लिए परशुराम तो जी को प्रणाम करने के लिए आ ये उनका बेमन का नाटक है हाँ। भीतर से भय भी है इसलिए उठे सकल विकल्प वाला अपित समेत कई कही निजनामा लगे करनामा अपने पिता का नाम ले ले करके उनको प्रणाम करने लगे। ऐसा होता है कि अपरिचित व्यक्ति आकर के प्रणाम करता है तो उसका धर्म ये होता है कि वो अपना परिचय दे अगर पहले से परिचित है तो तो प्रणाम करिए और उसको अपने पिता का नाम बोलने की जरूरत अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है इन राजाओं को परिश्राम जी सबको पहचानते नहीं है कौन राजा है कहाँ के है क्या नाम है इनका इसलिए अपना परिचय देने के लिए बताने के लिए कि प्रमुख स्थान के राजा है और हमारे ये ये पिता है तो ये पिता का नाम इसलिए बताने के लिए कि अपने वंश का नाम बता करके पिता का नाम बता करके ये सब आपके बहुत ही अनुग्रहित रहे हैं आपकी सब सेवा करते रहे हैं ऐसे उनके हम पुत्र हैं ऐसे हम भी आपके कृपा पात्र है ये बिताने के लिए अपने पिता का नाम ले लेकर के प्रणाम करने और लगे कर दंड प्रणाम और प्रणाम ऐसे ही नहीं दंड प्रणाम करने लगे। दंड प्रणाम के माने भूख पर लेट करके पूरा शरीर जमीन पर लिटा करके और फिर हाथों से पैरों से छू करके ऐसे प्रणाम करने लगे। ये प्रणाम का तरीका मैंने पूरी विनम्रता दिखाई दे ये सब उन्होंने उपाय इस प्रकार में किया दंड प्रणाम कहलाता साष्टांग प्रणाम साष्टांग साष्टांग जिसमे आठ अंग छः अंग शरीर के और फिर मन और ये दो भी उसमें साथ में लिए गए आठ अंग इस प्रकार के तो से मुँह से बोलो प्रणाम और मन में रखो आदर भाव और फिर आठ अंगों को ढूंढ कर लगा कर तो प्रणाम करो कहते हैं साष्टांग तो इस प्रकार कुछ समय के करीब करीब निगमाना इस प्रकार अपने पिता का नाम ले लेकर राजाओं ने पर जी को दंड प्रणाम किया और जय सुनी अब ये परशुराम जी जो वो हो उन राजाओं की तरफ देखते हैं, लेकिन सहज भाव से देखते हैं कोई बड़े भाव नहीं देखते नहीं सहज भाव से देखते तो भी राजाओं को कैसा लगता है सो जाने आयु खुटानी वो यही समझता हमारी ऊपर की दृष्टि पड़ गई और अब हमारी जिंदगी ख़तम, आए मैंने आयु और खटानी की माने खुटानी के माने खत्म अब हमारी आयु खत्म माने अब हम जो बचेंगे नहीं अब उनका खर्चा करने वाला बस इस प्रकार से हो जाते थे देखकर के, तो का इतना तेज प्रताप, बल और ये राजा लोग इतने शक्तिशाली, उनके सामने दिल्ली बनने लगे तो जो अपने आप को बड़ा बड़ा शक्तिशाली समझ रहे परशुराम जी का इस अवसर पर आना तो उसका एक कारण ये भी राजा लोगों का अहंकार नष्ट हो यद्यप इतना धनुष उनके नहीं टूटे टूटा कुछ उनके करते नहीं बना लेकिन उनका मद अभिमान नष्ट नहीं हो रहा था तो उसको दिखाने के लिए परशुराम जब आए तो परशुराम जी को सब भेवी थे तो उनके से इनका सब भयभीत थे और फिर परशुराम जी को ठंडा कर दिया लक्ष्मण जी ने तो तो तो राजाओं के समझ में आ गया की परशुराम जी से तो हम वैसे लिखना डरते हैं और लक्ष्मण जी से ये तो उनसे भी ज्यादा है अब ये तो बहुत ही ऐसे शक्तिशाली महायोद्धाएं है कि इनके सामने हमारी दाल नहीं जलेगी ये भी अमानकार दिखाते हुए अपना साथ चलने वाला नहीं है ये सब घटनाक्रम में इस प्रकार सिद्ध हो जाता है तो ये भी है की राजाओं को के मध का नाश करना ये सब शांत हो जाए और अपनी आशाएं जितनी लेकर के आए हुए वो सब समाप्त हो जाए और चुपचाप चले जाए बस इसलिए होता है वो का नहीं तो आगे भगवान राम की सीता से हो गया भ्रष्टकूट गया, माला पहना दी गई लेकिन अब विवाह आगे होने वाला है तो इस विवाह के अवसर पर युद्ध हो ये अच्छा नहीं है कि राजा लोग वहाँ बटे और सब मिल कर करें, और होकर शुरू हो जाए तो फिर वो जो जो विवाह का जो आरंभ है शांत और जो उसका होना चाहिए तो वो सब न समाप्त हो जाए इसलिए राजाओं को तो निराश होकर चले ही जाना चाहिए इसलिए यह घटनाक्रम चलता है तो इस प्रकार से राजा लोगो ने जब प्रणाम कर लिया और ऐसा लगता है ये है कि सब प्रणाम लगे कर्म सब दंड प्रणाम मैंने ये लगता है कि क्रम कर्म से आते दंड प्रणाम कर लगे कर्म मैंने ये मैंने एक ट्रम चलता है मैंने एक आ जाता है प्रणाम करता हो जाता है दूसरा जब हटता जाता है चलते जाते हैं उसके तो पीछे राजा लोग बहुत है दंड प्रणाम करते जाते हैं और वे सब लोगों ने आकर के परशुराम जी के निकट आकर के खड़े हो गए हैं और उनके दंड प्रणाम कर रहे हैं तो जनक जी को तो उनके पास जाने में और उनको प्रणाम करने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है और अभी परशुराम जी जनक की तरफ उन्मुख भी नहीं हुए उधर की तरफ घूमे भी नहीं इसलिए जनक जी जो है भी अब बाद में जब राजा लोग प्रणाम कर करके चले जाते हैं तो वैसे तत्काल जनक जी वहीं पहुंच जाते हैं उसके पास ही और वो भी प्रणाम करते है लेकिन जनक बहुत आयुषा बहुर मनुष्य जनक जी ने भी आ करके उन्होंने प्रणाम किया सिर झुका के प्रणाम किया दंड प्रणाम नहीं दिखाया <koh> दंड प्रणाम जो है इस बात की सूचना थी राजाओं की राजा लोग बहुत भयभीत थे इसलिए दंड प्रणाम कर रहे थे और राजा जनक ने भी प्रणाम किया लेकिन दंड प्रणाम नहीं किया हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया सिर झुका के प्रणाम कर लिया ये तो सब उन्होंने कर लिया लेकिन जनक के मन में भय नहीं है यज्ञ परश्राम छतरी ये भी और इनको भी परश्राम शिव उसी प्रकार से डरना चाहिए जैसे छतरी लोग डर रहे हैं लेकिन परशुराम जी को जनक जी को वैसा डर नहीं है इसलिए प्रणाम के जनक आए आये और सीए बुलाये प्रणाम करावा और उसके बाद परशुराम जी ने सीता जी को भी बुलाया अब ये देखो राजनीति चल रही है समय कि सीता जी से प्रणाम करा दो नहीं तो को कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन सीता जी को प्रणाम करवाते अब सूचना गयी और सीता जी को झट से बुलाया गया सीताजी बड़ी बड़ी आई आकर सीताजी ने भी उनको प्रणाम किया नहीं और आशीष दिन सखी हरसानी इसके मैंने सत्या भी उनके सीताजी के साथ में थी और परशुरामी जी ने सीता जी को प्रणाम करके देखा तो उनको आशीर्वाद दिया आशीष दीन सखी हर्षानी और जब आशीर्वाद दे दिया तो सखिया प्रसन्न प्रसन्न हो, हो गई कि मैंने उनको ये लगा की अब ये सब परशुराम जी के अनुकूल हो गए प्रथा इस प्रकार की है जो एक बार किसी को अपनी शरण में ले ले या किसी को आशीर्वाद दे दे उसके ऊपर अनुग्रह कर दे तो फिर उसको फिर वो मारता नहीं है विरोध नहीं करता शत्रुता नहीं करता है। इस प्रकार के भाव होने के कारण है इन्होंने जब एक बार सीता जी को आशीर्वाद दे दिया तो आप शक्तियाँ निर्भर हो गयी क्या कोई और अनशित बात होने वाली और नहीं पर शुर से अयीत होने की कोई बात नहीं इसलिए आशीष दिन सखी हरसानी और निज समाज ले गयी सयानी सयानी सखियों के लिए बोलते हैं वो सयानी सतियां छोटी थी अब बस वहाँ ज्यादा देर उनके सामने नहीं करते फिर उनको ले गए और ले जा करके जहाँ से लाई थी सुनैना जी के पास से महद महल के अंदर वहीं फिर उनको ले जाते है विश्वामित्र मिले पुनः आई अब इसके बाद विश्वामित्री आते विश्वामित्री आकर के मिले आते मिले आकर के मैंने विश्वामित्र जी ऋषि हैं इन्होंने भी उनको परशुराम जी को नमस्कार प्रणाम किया परशुराम जी ने भी विश्वामित्र को पहचाना उन्होंने भी ने उनको प्रणाम किया आपस में ये दोनों समानता होने के कारण अब इनको ये नहीं दिखाते किया। इस प्रकार से उन्होंने उनको प्रणाम किया ये तो विश्वामित्र मिले तो नहीं आई और उसके साथ साथ क्या हुआ पल सरोज मेरे दो भाई और पल सरोज मैंने इनके दोनों भाइयों को उनके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनको मिला मिला के मैंने उन्होंने उनके चरणों में रख दिया इस प्रकार से यह को प्रणाम किया अब इसमें ये भी देखते हैं कि राजा लोगों ने तो अपने पिता का नाम लेकर ले के बोले लेकिन जनक जी ने अपने पिता का नाम ले करके प्रणाम नहीं किया विश्वामित्री ने भी ऐसे नहीं किया ये सब लोग यही ये प्रणाम करते हैं आते हैं तो इस प्रकार पिता का नाम नहीं लेते क्यों नहीं लेते क्योंकि इनको सबको तो जानते हैं। परशुराम जी पहले ही से जानते हैं जनक है राजा जनक है जनक पराध्य उनके यहाँ आयी हैं, इसलिए कोई बात उनसे उनको जनक जी भी पहचान लिया उन्होंने जान ले के इराजा और विश्वामित्री को भी पहचानते है परशुराम तो इनकी पहचान के कारण ऐसी कोई परचो तो देने वो नहीं पहचाएंगे लेकिन उसके साथ साथ मित्र जी ने उनको बताया राम लखनऊ बता जी के प्रणाम कर रहे हैं आपके सामने ये महाराज के दोनों पुत्र बस इतना ही संक्षेप ने कर दिया तो परसात जी ने उनको उन बालकों के दोनों को देखा तो बड़े सुंदर रूप दिखाई दिए उनको प्रशांत जी उनके, उनके सुंदर रूप को देख करके रहे गए। बहुत दिन अशीष देख देख भली जोटा देख देखभाल मालूम होता है कि परशुराम जी को भी ये दोनों जोड़ी बहुत सुंदर लगी श्याम वर्ण भगवान राम और गौरवर्ण लक्ष्मण जी इन दोनों को देखकर के देख हो गए और इसी कारण से मुग्धता के कारण प्रसन्नता के कारण से इन्होंने उनको आशीर्वाद भी दे दिया और इन दोनों को जो मुख्य थे धन की समस्या को लेकर के भगवान राम और सीता जी उन दोनों को तो हो गया आशीर्वाद इसलिए दोनों निर्भर हो गए अब राम ही चित रहे रूपे अब कहते है ये प्रशांति जो हो भगवान राम को आशीर्वाद देने के बाद भी उन्हीं की ओर देखते ही रह गए राम ही चित रहे और मन स्थगित लोचन हो गए माने नेत्र स्थिर हो गए और उनकी ऊपर दृष्टि उनकी जम गयी रूप अकारों उन्होंने क्या पाया कि भगवान राम में लक्ष्मण दोनों लक्ष्मण की जोड़ी बहुत सुंदर लगी पहले दोनों को देखा दोनों का आशीर्वाद दिया लेकिन फिर लक्ष्मण से हट करके उनकी दृष्टि भगवान राम पर भी टिक गयी ये तो हई सब जगह देखते है हैं। तो लक्ष्मण भी है राम भी है लेकिन भगवान राम जो है वो कुछ लक्ष्मण जी से भी ज्यादा इसलिए जब दोनों होंगे तो जिस्ट लक्ष्मण जी को तो नहीं टिकलिए भगवान राम को देखा तो जिस्ट उन्हीं के ऊपर और देखा कि बहुत ही सुंदर हैं रूप अपार अपार रूप है मैंने रूप की पारमार्थिकता विशेष बता दी कोई लौकिक रूप नहीं है सौंदर्य नहीं है की परमात्मा का ही दिव्य रूप है ये हो गया इसलिए अपार तो मार मद मोचन और ये कामदेव के भी मद को मोचन करने वाला नष्ट करने वाला ये रूप है भी ज़्यादा तो हैं ये उन्होंने देखा अब इसके बाद फिर उन्होंने जनक जी की तरफ देखा वहाँ ऐसी अब दृश्य विलोक विदेशन कहो का अतिर ये प्रश्न हुआ जनक जी वही खड़े हुए थे अब उन्होंने परशुराम जी ने जनक की तरफ देख के कहा कहा कि ये तो बताओ की इतनी भीड़ क्यों लगी है क्या हो रहा है यहाँ ऐसी हाँ लेकिन अब ये प्रश्न कैसा है तुलसी जी बता देते हैं देखो कैसे पूछक जान अजान जिन अजान जिन पूछक जानते सर है की यहाँ यही धनुष टूटा पड़ा है और धनुष तोड़ दिया गया है यह विशाला है और ये प्रतिक्रिया पहले से चली आ रही सूचना चली आ रही तो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का होगा ये सब बात कुछ छुपी नहीं है लेकिन फिर भी जानते हुए भी पूछने के माने क्या तरीका योगी जिसे पर जनक जी अपने मुँह से कहे न की ऐसी घटना घटी क्या हुआ कैसे हुआ तब तो शरीर और सारे शरीर में उनके क्रोध भरा होगा क्रोधित होकर वो हो उनसे परेशान जी जो पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ बताओ तो अब देखो जनक जी जो कुछ उत्तर देते है तो जैसा प्रश्न कैसा उत्तर एक जनक जी परशुराम जी उनगीशुर तो जी जनक जी ने भी बता दिया कि भीड़ क्यों लगी हुई है बस उतनी बात बताई उसके आगे कुछ नहीं बताया समाचार यही कारण मही तो सद आए सुनत बचन फिरे अनु निहारे देखे चाप्ड मही डारे अतिर से बोले नचन कठोरा जरा जनक धंसोरा उसे मन मही नाग नारी भारी मन मातारी। बात भगुपति कर स्वभाव सीता अर्घुनिमेश कलपन दीता के लोग सब जान जान की वीर हृदय हर्ष प्रसाद कसूर बोले श्री रघुवीर शरीर शिवरे राम चंद्र की जय कवन शनुमान की जय बोले तो सब संतन की जय समाचार उतयजनक सुनाये जनक जी ने समाचार क्या सुनाये जी कारण नहीं छबाए जिस कारण से सब लोग आए थे बस इतनी बात जनक जी बस केवल ये बताया कि यह है एक साल भर से सीताजी के स्वयंबर की व्यवस्था चल रही थी एक स्वयं की सूचना सब राजाओं की थी तब तो ये है आखिरी समय था अब इस समय सब लोग स्वयं के लिए आए हुए थे इसलिए सब इकट्ठे हुए है और सीताजी का स्वयं ये बस इतनी बात बता दी अब आगे ना तो ये कहा कि हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा वो जो है वो जी साथ में सीताजी का विवाह किया जाएगा ये सब अपनी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा जैन जी ने कुछ नहीं करायी नहीं तो बात नहीं स्पष्ट हो जाती इतनी बात छिपा लेगा जन जी बोले गए केवल ये दिया किस प्रकार ऐसी यह सीता जी का स्वयं पुरहा है उसके लिए सब लोग आएगा अब ये जगह स्वयं हो रहा है उसके लिए स्वयं के लिए राजा लोग आए है तो अब परशुराम ने उस तरफ पहले देखा हुआ उनके टूटा हुआ, हुआ, हुआ। तो उसी तरफ फिर देख करके अब परशुराम जी बोलते है सुनकर बचने अनुक निहारे दूसरी तरफ उन्होंने दस्ताली और देख के चाप ठंड नहीं डारे और धनुष के दो टुकड़े टूटे हुए पड़े हुए है ये उन्होंने और देखे और देखते ही अतिर से बोले बचन कठोरा और को देखकर के करके बड़े कठोर बच्चनों के साथ में परशुराम जी जनक जी से कहते हैं की कू जड़ जनक धनुष का जनक जी को दे। एक प्रकार लगा जड़ देनकड़ता बने मूर्खता होता है एकदम बड़ी मूर्खता ये हुई तुम्हारे सामने ये धनुष कैसे टूट गया ये तो तुम्हारे पितामा लोगों को सुरक्षा के लिए दिया गया इस तरह से तुलवाखर को नष्टभ कर के लिए छोड़ी दिया गया था उसकी <ग़िया> रक्षा नहीं कर पाओ आइए कैसे टूट गया किसने तोड़ दिया ऐसे करते कैसे करके लगे उनसे बताओ दिखाओ मूलू जल्दी उसको बताओ किसने तोड़ा है नहीं कहा उलटो नहीं जहाँ लगे तब राजू जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक वो सब जमीन सब उलट गये उलटो नहीं पृथ्वी उलट, जहां मैं इतना पर को उलट तो जहां तक मैं उलट तो, तो उलटो तो, तो सारी पृथ्वी उलट जाए घुमा दे सारी पूजा तो कहते हैं उतनी शब्द कैसे उलट दे जैसे की कहीं भूत आ जाता है जैसे कहीं ज्वालामुखी पहाड़ का बिस्कुट हो जाता है तो कहा गया ज्वाला की जमीन जमीन तरह तो से जमीन सब, का करके फिर तो नहीं सब प्रजा तुम्हारी मारी जाएगी और तुम भी कहा राजा रहोगे मैंने ये सब भाव उसके पीछे था की तुमको तो इतना बड़ा तक धन दे सकते हैं तो तो और अगर साधारण अर्थ लगाओ तो ये भी लगा सकते हो बोलता हूँ नहीं जहाँ तुम्हारा राज्य है तो वहाँ पर जैसे हमने तमाम राज्यों को पलट दिया ऐसे तुम्हारे राज्य को समझ हम तो दूसरा राजा यहाँ बैठा ले तो तुमको से भी लड़ लें और तुम्हारा भी विनाश कर ले और यहाँ दूसरा राजा बैठा ऐसा तो कर देते तो भी पलट जाती इस प्रकार से हमको डरा दिया उनको जनक जी को ये सब क्रोध की बात है क्रोध में धमकाना डराना स्वाभाविक बात है तो वैसे ही करके इनको कर दिया तो तो जनजी भी पूरी बात हो नहीं और ये कहीं उलट पलट कुछ कर दे और अभी तक तो राजा ही लोग है ये लोग अपन जगह मचाए थे अब ये आगे इनसे कौन पार पाएगा कहीं ऐसा ना करें उस राजा जी जनक जी को भी डर लगा और वो कुछ बोले नहीं अब देखो राजा जनक जी जो है सोचते हैं कि अभी इस स्थिति को बनाने के लिए कुछ और उपाय किया जाए किसी प्रकार से इनको शांत किया जाए ये सोचने में वो लगे हुए हैं, बोले नहीं कुटिल भू कु भू हर से मन अब इसमें जब जनक जी चुप रह गए और जनक जी पर इतनी डाट पड़ गयी कऊ जड़ जनक इत्यादि राजाओं ने जब सुना तो राजा लोग तो खुश हो गए कहा कि चलो अब इनको अच्छा हुआ मिला कोई अब <koh> इनको जैन की खबर लेंगे ये सब परसान जी की जनम जी की <koh> तो देखो राजा लोगों का मनोभाव कितने लिए भी बदलता रहता है हर हर्ष हर्ष हर्षविशाद बार बार होता रहता है जरा देर में वो दुखी जरा देर में खुश जरा देर में उनका उदास निराश जरा देर में उनका फिर का आवाज आना इस प्रकार की मानसिक दशा संतुलन नहीं उनका रहता ये वो व्यक्तित्व की महानता श्रेष्ठता इस बात में है कि जितना अधिक से अधिक मानसिक संतुलन हर संभव बना रहे अनुकूल सभी स्थितियों में मानसिक संतुलन जितना बना रहे वो व्यक्ति उतना ही महान है और जो जिसका संतुलन बिगड़ गया मान लो कोई कि विपरीत स्थिति आ गई तब तो संतुलन बिगड़ ही जाएगा अगर मान लो बिगड़ गया तो ऐसा विपरीत स्थिति में संतुलन बिगड़ जाने वाला व्यक्ति मध्यम को कोट का लेकिन निकिष्ट कोट का व्यक्ति वो है जिसका मानसिक संतुलन हर समय बिगड़ा ही रहे अकार बिगड़ा रहे संतुलन कोई है ही नहीं हा? वो सबसे ज्ञापन बात बात में इसका जो वो हो हर्ष बात बात हो बार बार में प्रसन्न बार बार कोशिश करनी चाहिए ये सब ये प्रसन्न में इसी प्रकार ऐसी तुलसीदास जी के शिक्षा कतरी का यही है बस इन्हीं पात्रों के द्वारा वो शिक्षा देते रहते हैं राजाओं को दिखाते रहते हैं कि राजा जो लोग देखो ये किस प्रकार से कभी प्रसन्न कभी वो कभी इनका कूल स्वभाव है अहंकार है मध है तो कैसे इनका प्रदर्शित होता रहता दिखाते रहते हैं राजा जनक इत्यादि और दूसरे ये लोग हैं ये सब ये सब स्थिति में इनको उस प्रकार की स्थित नहीं होती राजा जनक को भी जब देखा कि कोई धूस तोड़ नहीं रहा है तो व्याकुलता हुई नहीं? लेकिन अब इनके राजाओं का और राजा जनक का और फिर भगवान राम का इनके सबकी मानसिक दशा का तुलना करो और देखो इस सब अंतर है तब पता लगेगा कि कोई भी स्थिति कुछ भी आ जाए लेकिन भगवान राम ने कि हरा डोला रंच मात्र भी है विपरीत परिस्थितियों में भी मन गोल अनुकूल <स्थाग> की जो बात प्रतिकूल की जो बात कौन कहे सदा <स्थाग> एक समान संतुलित रहने <स्थाग> ये महानता व्यक्ति की अधिक इसलिए भगवान राम के ही चर्च में इस प्रकार की बात दिखाते है तो कुटिल भूप हर्ष मन माही राजा लोग <स्थाग> फिर असुरु ने नाग नगर नर नारी सोचे सफल राश और भारी आइए देखो ये जितने नगर स्त्री पुरुष है ये भी परिस्थितियाँ जैसी आती रहती हैं, उसी के अनुसार उनका भी मन भी उसी प्रकार के काम करता है अब सोचें नगर वासी भी डर गए बहुत डर गए और ये भी सोचने पड़ गए ये घटना कहाँ से घट गई? ये देखो इनका सबका कच्चा मन है ये कच्चा मन कहलाता है जहाँ पर इस प्रकार की डावाडोल हो जाए जहादे में बिगड़ जाए मन पश्चता महातारी और इसी प्रकार सीता जी की माता भी मन में पछताने लगी मैंने उनके मन में भी पछतावा आ गया उनका भी मन बिगड़ा मैंने प्रभाव उसका पड़ा तो मन उनका भी बिगड़ता है। उतनी श्रेष्ठता यहाँ पर भी नहीं है जितनी भगवान राम है सबसे ज्यादा अलग भगवान राम को दिखा देते दि, दि, बात बिगारी और सीता जी की माता भी ये सोचनी की देखो सब बात बन गई थी अब दिखाता सबको बिगाड़े दे रहा है कहाँ ये पर धन टूट गया था जो हम चाहते थे भगवान राम से विवाह हो जाए हो जयमाला भी हो गई सब हो गया लेकिन अब इस प्रकार से आपत्ति आ गई परशुराम जी का आना क्या है दुखित हो रही थी चिंतित हो रही थी तो वही सखियों ने सब बताया तो सीता जी को भी मालूम हुआ की परशुराम जी बड़े क्रोधी हैं और ये इनके गुरु का ही धनुष है इन्होने शंकर जी से ही इन्होंने धनु विद्या इत्यादि और माने विद्या सभी थी अब वही तो इनके गुरु की जो है उनका धनुष है अब वो धनुष टूट गया है इसलिए धनुष के कारण से ये बहुत क्रोधी हैं या है ये सब बातें हमको पहले से मालूम थी सखियों को तो उन्होंने सीता जी को सुना दी भ्रगुपति कर स्वभाव सुन सीता और जब प्रसुर का मालूम हुआ तो अर्ध निमेश कलम संदीता तो भी बहुत व्याकुल अर्धनिमेश एक निमेश की बात करो आधा निमेश भी आधा क्षण को एक एक कल्प के एक व्यतीत अब देखो पहले ज्यादा पहले, नहीं पहले था, तो सवाल यही था उनको एक एक व्यतीत होता था लेकिन क्षण नहीं आधा क्षण एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा अब गो कितनी व्याकुलता है इसलिए सब बताया जा रहा है की हिसाब किताब लगाए रहो सब साथ तो ये भी हो गया कि इसके मारे बहुत जाकुल समय सीता जी भी है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा सभी दिलो के लोग सब, सब जाने जाने के भीड़ अब ये भगवान राम की बात कहते हैं भगवान राम ने क्या किया सभी दिलों के लोग सब भगवान ने देखा की सब लोग भयभीत खड़े राजा लोग भयभीत गणेश जी भयभीत और ये देखा कि सबसे ज्यादा भयभीत सीता जी के उन सीता जी को भी भय लगा उनको भी डर नहीं हृदय श्री हरस तब कछु बोले राम जी जी ही बोले हर्ष राम जी को समाधान करने के लिए शांत करने के लिए भगवान राम ही उत्तर देते हैं अब यहाँ तुलसीदास तो ने क्या बोले भगवान नाम कैसे हृदय में हर्ष विषाद कछ भगवान राम के हृदय में हर्ष विषाद के बस तो इसी शिक्षा के लिए ये प्रश्न चल रहा है इतना यहाँ पर लेकर के आगे पर और वहां पर ये जो की है कि पूर्ववासी भी हैं, राजा लोग भी है जनक जी भी है और, और जो है सीता जी भी हैं, सीता जी माता भी है और सब सभा सब लोग वहाँ विराजमान है उनके बीच में सबको क्या देखा कि दे लोग के लो, सब भगवान ने देखा सभी लोग समय डर रहे हैं के, जी के मंत्री लोग और उनके सलाहकार सेनापति वो भी सुपड़ खड़े हैं जनक जी के बीच वो भी उनसे कुछ नहीं कह सकते ऐसा नहीं कोई सेनापति लोग जनक जी से कहे तो आप डरना नहीं हमारी सेना तुम्हारे साथ है नहीं मत पड़ी किसी के बोलने को उनके स्वाल ये सब के सब जो है वो संकुचित खड़े हुए इसलिए सबको देखा भगवान ने लोगों के लोग सब सब तो नहीं है लेकिन अब ये बताया कि जानी जानी की अब भगवान नाम का ध्यान विशेष रूप सीता जी की तरफ गया ये देखा की वो तो सीता जी, तो जी को विशेष जीव भी इसीलिए उनका नाम लिया उनका स्मरण बनाया इसलिए अर्जुन में कल प्रीताजी को तो आधा आधा क्षण के समान व्यतीत हो रहा है उस तरह भगवान राम का ध्यान अब भगवान राम क्या बोलते हैं देखो देखु प्रसाद जी से किस प्रकार से बोलते हैं उसका उदाहरण है नाथ संबन भंजन हारा नहीं नहीं नहीं। हो दास तुम्हारा आयु सुन मोही तो बोले मुनी को ही। ऐसे अरे करी, करी सुनो राम जे शिव धन तो मोरा सो दिल बिहाए बिहाय समाजा बहुधन ही को गुसाई यही धनु परमता के सुन साई क्रगकुल तुम तो बालक काल बस बोलत तो धनुषारे तो धनु विदि सकल संसार श्रिया राम चंद्र की जय पवन सुनुम की जय बोलो की भगवान नाम का ये उत्तर देखो बहुत प्रसिद्ध है लोग जानते योजना जितनी समझ है वो एक विशेष प्रकार की उनको परसान जी को नाथ स्वामी करके उनको संबोधन करते उनको प्रणाम भी किया है भगवान राम ने परशाम जी को उनके चरणों में है तो उनको नाथ कह करके संबोधन करते हैं। और संबोधन हारा आपके शंकर जी का धनुष यही बता दिया कि शंकर जी के धनुष है, इसको तोड़ने वाला जो वो है कि एक दास वो कोई एक तुम्हारा ही दास होगा माने इसको मानिए नहीं की कि किसी ने जो धनुष तोड़ा वो तुम्हारा दुश्मन है और तुमसे सत्यता मान करके तोड़ दिया तुमसे लड़ाई मोल लेने के लिए तोड़ दिया ऐसा नहीं है तोड़ा धनुष टूटा है लेकिन वो तो सेबक आपका ही आपका पास सही है आपसे कोई तो अलग तो नहीं है आय से कहा करिए कि मोही अब जो उसके धनुष के टूटने के लिए जो आप पूछ रहे हो इसके नाने धनुष तोड़ने वाले क्या तलाश में हो उससे तो कुछ कहने वाले हो जो आज्ञा हो तो आप मुझे बताओ मैंने इससे ये हो गया की भगवान ने कहने को बता भी दिया की हम ने धनुष तोड़ा है लेकिन घुमा करके थोड़ा कहा लेकिन परशुराम से उसके बात छी नहीं रह गई समझ गए कि मुझको बताओ क्या है करके बोले। इसलिए को ही क्या बोल दिया बोले मनु क्रोधी और भी क्रोध उनका भय जब धनुष के टूटे की बात पूछी तभी क्रोध करके उन्होंने पूछा तो जनक जी से धनुषा और अब तो जब ये जब सुना भगवान राम की बात को सुन करके तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उनके जो कुछ भगवान राम बोले थे उसका जो है वो प्रत्युतर थे खंडन कर अब आगे देखते हैं कि जो ये चलती चर्चा तो एक एक दृष्टि से तो बड़ी मनोरंजक लगती है की किस प्रकार परसान जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी को कैसे चढ़ाते हैं भगवान को कैसा उत्तर देते हैं तो लौकिक दृष्टि ये घटनाक्रम एक बड़ा मनोरंजक घटनाक्रम दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे जो है शिक्षा की बात देखनी चाहिए इसमें तुलसीदास जी ने पूरी मर्यादा का पालन किया और उसने जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसका पूरा बनाए रखने की भी कोशिश की लेकिन जिन लोगों को इस परमार्थ की तरफ ध्यान नहीं है और तुलसीदास जी की मर्यादा की कोई पालन करने के लिए जिनके मन में कोई भाव नहीं है ऐसे लोग फिर यह मनोरंजन को अधिक बढ़ाने के लिए फिर मर्यादा के बाहर भागते हैं, को भी भुला देते हैं।, फिर ऐसी बातें भी बोलने लगते हैं, और ऐसी बातें और लगी बोलने लगते हैं जो की मर्यादा के विपरीत है और उसे शिक्षा नहीं मिलती बल्कि उससे फिर सुनने वाले देखने लोगों को बालों के लोगों को हानि पहुँचती है मनोरंजन के मात्र के पीछे व्यक्ति का जो हो व्यक्तित्व न बिगड़े मनोरंजन के कारण से हानि नहीं होनी चाहिए मनोरंजन वही तक ठीक है जहाँ तक व्यक्ति को का चरित्र सुगठित बना रहे उसके मन बुद्धि के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़े प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ये अपने शास्त्रकारों को कहना बराबर मनोरंजन की बनाई नहीं करते जैसे आजकल टीवी वगैरा आती है और फिर टीवी वगैरह देखो मनोरंजन भी ऐसे हो लेकिन कितना हो कि बुद्धि भी कितना होने पाए हानि न होने पाए सुरक्षा बनी रहे बस उसके आगे मत बढ़ो यहाँ ये, ये तुलसी राशि सबका वर्णन इसी मर्यादा के भीतर रखते हुए करते है तो कि भगवान राम एक क्रोधी व्यक्ति के सामने भी कैसे बोलते हैं और क्रोध के ऊपर शांति के द्वारा कैसे विजय प्राप्त होती हो, ये भगवान राम के सभी के द्वारा सिद्ध होता ये बताते पर श्राम जी कहा क्रोध में परशुराम बोले क्रोध को ही तो वो बड़े क्रोध में बोलते हैं लेकिन भगवान राम उनके सामने बड़ी विनम्रता से ही बोलते हैं और मधुर वचनों से बोलते हैं अगर भगवान अगर परशुराम के क्रोध का प्रभाव भगवान के भी मन के ऊपर पड़ जाए और उनके मन में भी उथल पुथल मच जाए तो फिर परमा की परमार्थता क्या भगवान की भगवत्ता क्या उनकी यही निंदा है पर इतना क्रोध करने पर भी भगवान लिखा उसी प्रकार को शांत रहते लेकिन अब दोनों के बीच में एक की ज़रूरत कहा एक एक और परम शांत विश्राम हर्ष के कुछ भी नहीं और दूसरी तरफ उसके विपरीत लक्षण वाला क्रोधी क्रु स्वभाव का भयंकर व्यक्ति खड़ा हुआ हो तो दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठे उसके लिए लक्ष्मण जैसे एक व्यक्ति की आवश्यकता वो सूचु का काम करते हैं दोनों के बीच एक ओर वे लक्ष्मण जी भगवान राम के संकेत और मर्यादा के भीतर भी रहते हैं और दूसरे का परशुराम को उत्तेजित तो भी करते रहते हैं। दोनों तरफ का काम होता है तो जिससे कि आगे चलकर के दोनों के बीच में ताल मिले और अंत में हुआ भी प्रिय सूचु का काम लक्ष्मण ने किया और फिर परशुराम जी भगवान श्री राम ऐसी मिल गए भगवान राम ने भी उनको शांति संतुष्ट कर लिया इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है ये सब के सब एक प्रकार की नीति है नैतिक व्यवस्था इस प्रकार की व्यवहार काल में व्यक्तियों को किस प्रकार से क्या व्यवहार करना चाहिए कहाँ के समय कौन सी नीतियाँ काम करती हैं, वो सब उसमें रामचरितमानस के द्वारा जो ये है पता चल जाता है मालूम होती है एक बार स्वामी तेजाम जी कहते हैं एक बार एक व्यक्ति कहने लगा अरे रामायण रामायण गीता पीता पढ़ने से <खेग> उन्होंने एक, आई। एक बार एक स्टेशन पर दो लोग दो पत्ती पत्ती कि थे पति थे पत्नी दोनों सामान अपना स्टेशन पर बैठे हुए थे गाड़ी आई <खेग> और गाड़ी के ऊपर उन्होंने सामान लादा और पति उसके ऊपर जब तक चढ़ा चढ़ा तब तक गाड़ी चल गई पत्नी जगह नीचे अब एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म में बैठा तो हुआ वहां पर भी बैठा हुआ रामायण पढ़ रहा था हा? और उससे उसने पूछा था कि भाई रामान रामान अब तुम रामायण यहाँ क्या रामायण पढ़ने बैठ गया तब तो उस व्यक्ति से भूला वो हा कर लाए जजिये खींचो जजी खींच रही गई तो नीचे रह गई नीचे रह गई तो उसने कहा की तो भाई अगर तुमने रामायण पड़ी होती तो उसने कहा रामायण की बात इसमें क्या रामायण की बात अरे भाई रामायण पढ़ी होती तो तुमने देखा होता कि भगवान राम जब नाव के ऊपर चढ़ते हैं सवार होते हैं तो कैसे सवार होते? पहले सीता जी को चढ़ाते है तब नाव पर बैठते हैं अगर तुमने ये शिक्षा वहाँ से रामायण पढ़ी होती तो आप ट्रेन आ गए तो पहले महिलाओं को गाड़ी में टकेो उनको पहले बैठाल दो तब सुन चलो उसके ऊपर अपने तो दौड़ कर भी कर लो कोई महिला पीछे रही है दौड़ कर दौड़ कर है इसलिए पहले उनको बैठा चाहिए तो व्यवहार की छोटी छोटी बातें तक रामायण में मिल सकती हैं लेकिन आंखें कान हो और ध्यान दो तब आप समझते रहो जो मनोरंजन की बातें सब प्रकार की हैं तो फिर तो आप इससे कुछ सीख नहीं सकते एक सीखने की बुद्धि होनी चाहिए हमें इसमें ढूंढो इसमें क्या मिल रही है वैसे तो पढ़ते चले जाते है ना लेकिन अगर शिक्षा ढूंढने लगो तो जिसका जिस प्रकार का मनोभाव होगा वैसी शिक्षा मिल भी जाएगी और सभी प्रकार के लोगों के लिए शिक्षा है अभी भगवान नाम किस प्रकार से शांत होकर के किस प्रकार से परशुराम जी से बोलते हैं ये भी एक शिक्षा की बात सीखना सीखा जा सकता है। लेकिन अब उस परशुराम जी क्या करते हैं यद्य भगवान नाम मधुरता के साथ में बोलते है बड़े प्रेम पूर्वक शांति के साथ बोलते हैं लेकिन परशुराम जी को तो ऐसा लगता जैसे और चिड़ गए हो क्रोध उनको और आ जाता है और क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवक आई अरे सेवक मेरे सेवक ने धनुष तोड़ा होगा सेवक कैसे हो सकता है सेवक तो वो होगा जो सेवा का सेवा का कार्य करे और करी अर् करणी और वो सेवक अगर वो हो गए शत्रुता का काम का करने लगे तो फिर सेवक रह गया वो तो दुश्मन हो गया तो इसके मैंने धनुष तोड़ने वाला जो हमारा सेवक नहीं हो सकता ये कोई होना चाहिए ये हमारा अर्थ होना चाहिए शत्रु होगा क्यूँकी उसने शत्रुता का कार्य किया है इसलिए हमें उसे सेवक नहीं मानता सुनम राम जैसे धन तोड़ा रा, सोन राम जिसने की संगी का धन तोड़ा है साहसभावोरा वो तो मेरा शत्रु है सेवक नहीं बल्कि शत्रु और तो कैसा शत्रु है जैसे सहस्रभाव शत्रु शहसभाव और सुर जी का सबसे बड़ा शत्रु सहस्रभाव सहस्रभाव जो है इसमें इनके पिता का जनधंग का उनसे बैर किया तो जनदग्न से व्यर करने के कारण से, क्योंकि इनके पिता के साथ इनके साथ किया, इसलिए परशुराम जी के लिए का दुश्मन हो गया। अब जैसे पिता का अपराध ने किया, इसी प्रकार से गुरु का अपराध इन्होंने का धन करके कर तो दोनों एक ही स्तर पर पहुंच गए जैसे शत्रु से इनके पर इसी प्रकार शत्रु हो गए राम चाहे पिता का हित करे तो भी शत्रु का हित करे तो भी शत्रु उस नीच पे कहते हैं सास बाबू समाजा तो कहते हैं उसको तो समाज करके परशुराम भी उनको ये स्वीकार नहीं करते कि राम ने धनुष तोड़ा है उनको जानते हुए भी चाहे जानते भी हों तो भी सीधे सीधे नहीं मानते ये कहते है इसके इन्होंने तो बताया की कि कोई किसी ने धनुष जिसने तोड़ा हुआ आपका सेवक होगा हमको बताओ कि उसको क्या करना है तो मैंने ये भगवान राम ने ये पूछा हो कि अगर आप उसको चाहते हो तो बुलवा दिया जाए अगर कहो तो आपके सामने हाजिर कर दिया जाए ऐसे करके भाग हो सकता है इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि शो गिल बिहाए समाजा उसको इतनी बड़ी भीड़ में से अलग करो और भूर करके मेरे सामने लाओ न तुम्हारे जमे सब राजा अगर वो सब भीड़ में मिला रहा तो हम उसको मारने के लिए हम मार डालेंगे हाँ तो ऐसे ध्यान जिससे राजा लोगों ने सबका कर करेगी उनके साथ में वो भी मरेगा इसलिए सबको बचाना चाहो निर्भराज जी को बचाना चाहो तो उनको निकाल करके हमारे सामने करो तो सुन मुनि लक्ष्मण लक्ष्मान इनके सुन मुनि बचन अब देखो परशुराम जी को मुनि मान करके कि उनकी बात जब परशुराम जी इस प्रकार से बोले तो लक्ष्मण जी हसे मुस्कान मैंने बहुत ज्यादा हसी नहीं मुस्कुराने के मैंने लक्ष्मण जी को भी भय नहीं भय भगवान राम को भी नहीं है भगवान राम को तो भय नहीं है लेकिन वे, वे वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा लक्ष्मण करते लक्ष्मण जी को भी नहीं है लेकिन लक्ष्मण जी दूसरे प्रकार का व्यवहार करते लक्ष्मण जी मुस्कराते है भगवान राम मुस्कुराने नहीं उनको देखकर, लेकिन लक्ष्मण जी उनको देकर के मुस्कराते और बोले पर सुधराई अपनाने और बोले की आपने फर्शा तो दफ नहीं धारण कर रखा इस फर्शे का अपमान हो रहा है क्या कि भाई तुम तो मुनि हो ऋषि हो तुम्हारे आगे करके बोलेंगे साथ साथ कि देखो तुम्हारे, तुम्हारे तुम बाणी में ही इतना ढल है कि तुम चाहो तो साफ दे दो और ऐसी भस्म हो जाए फरसे जा फरसे धारण करो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि फरसा तुम लिए हुए हो परस परस ही अपमान माना फरसा धारण किए हुए भी तो अपमान सहन कर रहे हो ये कह सकते हैं क्यों अपने अपमान सहन करते चलाओ खर्चा इस प्रकार से ये है लक्ष्मण जी का एक प्रकार से मुस्कुरा के उनको ललकारना जैसा है परशुराम जी को उनको और भी टूटता है तो बचपन में तो हमने घर से धनी ही धनी में छोटे छोटे बना लिए जाते थे उनको कितने कब हम आश्चर्य तीन गुस्सा ही आपने कभी ऐसी गुस्सा कभी नहीं टूटा हुआ धनुष ये भी टूट गया धनुष जब धनुष का प्रयोग किया जाएगा धनुष चलाये जाएंगे तो नए होंगे पुराने होंगे टूटेंगे बोलेगा यही धन पर मे हेतु किसी धनुष के ऊपर तुम्हारी उतनी ममता क्यों मान ये भी अन्य धनुषों के समान है लक्ष्मण जी ने ये उनको एक प्रकार चढ़ाने की बात हो या उनको बोलने के लिए इस प्रकार से बोल दिया कि जैसे और सब धनुष और जैसे और धनुष टूट गए बहुधन ही चोरी लड़का मिलती है लक्ष्मण जी कहते हैं तोड़ दिया बचपन में तो इसका एक संकेत ये भी हो सकता है लक्ष्मण जी ये उनको अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहते है और ये बताऊ जैसे कि मैंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़ लिए जैसे ये भी धनुष तोड़ लिया पर श्राम जी है समझे लेकिन परेशान जी जो हो उनसे और भी क्रोधित होते हैं सुन विषाय क्या भ्रगुकुलशराम जी जो वो हो लक्ष्मण जी से और क्रोधित अब देखो कितना क्रोध बढ़ता चला गया था देखा, देखा तो क्रोध अब भगवान राम जब बोले उत्तर दिया तो भगवान राम के बोलने पर और चढ़ गए और क्रोध और भगवान राम ने तो विनम्रता बोले थे लेकिन लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से मुस्करा करके इस प्रकार लगे तो फिर उनको और क्रोध तो देखो क्रोध का जैसे कभी पारा जाता है इस प्रकार से परेशानी क्रोधी होते जाता है क्रोध बढ़ते जाता है बालक के तो तो तो एक बालक कहकर संबोध करते है की बालक से तो ज्यादा भला नहीं जा सकता इसलिए कहते है तुम तो अभी बालक हो लेकिन तुमको समझ करके बोलना चाहिए बोलत तो इन्हें सम्हार तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो हमारे सामने कैसे बालकों को बोलना चाहिए तो कम से कम समझो तो मुझे पहचानते और और सकल संसार रहेना को धनी से है तुमने बचपन में बहुत सी धनी तोड़ी लेकिन उसी के समान तुम इस धनुष को भी समझो तो ये समझना तुम्हारा गलत है ये कोई धन नहीं है यह धनुष है नहीं नहीं धनुष है और धनुष नहीं जो है ये महासहायक है बहुत बड़ा धनुष है ये और सारे संसार में ये प्रसिद्ध है तो ये तब तो फिर तो तो उसकी जो है चिंता करनी ही पड़ेगी धनुष टूट जाए इसमें कोई बात नहीं ये इनको लक्ष्मण जी को इस प्रकार से परशुराम जी ने डा तब देखो भगवान राम का भी विश्वामुक्ति परशुराम जी ने विरोध किया उनकी सेवक की बात को लेकर के विरोध ले किया कि तुम सेवक है हो सेवक कैसे हो सकता है जिसने धन छोड़ा उनका भी प्रत्युत्तर हो गया लक्ष्मण जी भूल बोल दिए तो लक्ष्मण जी का भी प्रत्युत्तर हो गया तुम समझते हो कि धनु धनुष है बराबर है इस प्रकार के है सुन ये धनुष के विशेष है परशुराम जी का जितना बोलना है ये सब इनको डपटना ही है है भगवान राम तो उससे प्रभावित नहीं होते लेकिन लक्ष्मण जी उससे भी प्रभावित होते हैं। लक्ष्मण जी को भी नहीं है लेकिन लक्ष्मण देते है निर्भर होने के कारण और उत्तेजित करने के लिए बोलते है ये उत्तेजित करना भी इस संदेव को उत्तेजित करना भी उसके उपचार का एक साधन है ये जो साइके होते हैं मनोचिकित्सक जो कहलाते हैं मानसिक चिकित्सा करने वाले लोग देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति में जो मानसिक विकार उत्पन्न हो गया है वो विकार उनके मानसिक के कारण से है। किसी ने किसी प्रकार का संदेह अति तीव्र हुआ उसने उनके मन बुद्धि को अशांत असंतुलित या व्यथित कर दिया है तो उस संदेह को दूर करने के लिए वो उस पहले उससे इस प्रकार के साइकेट्रिक लोग बात करते हैं जिस संदेह के कारण से मानसिक विकार उत्पन्न हुआ है वो एक बार फिर उभरे ऐसी बात तो वो संदेह के उस व्यक्ति में फिर उत्पन्न होगा तब उसका उपचार हो ये क्रम इस प्रकार के ये मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उन ग्रंथों में सब बातें से लिखी हुई मानसिक व्यवस्था किस प्रकार से चाहिए साइकेट्रिक के जो सिद्धांत है उसी का अब ये तुलसी का संतों को तो ये सब मनोचिकित्सा की बातें जितनी हैं ये इनको सबको तो अपने अपनी, अपनी सिद्धियों के बल पर ज्ञात है क्योंकि इन्होंने आध्यात्मिक विकास इतना हुआ है तो अपने मन बुद्धि के पार जा करके आत्मभाव परमात्म भाव को भक्तिभाव ज्ञान भाव को प्राप्त कर लिया है ये जो मानसिक विकारों को उत्पन्न शांत होने, होने परिवर्तित होने और या जो जीवन जो मानसिक विकारों से प्रेरित होकर के चलता है ये सब उनको सामने रखा हुआ एक की तरफ दिखाई देता है उसको साथ से देखते हैं और उनके सामने ये मानसिक सिद्धांत कोई विकसित नहीं है सबको भली भ्रांस समझते है इसलिए ये परशुराम की मनादशा किस प्रकार की है उसका वर्णन करते हैं और परशुराम लक्ष्मण जी जो इसको तीज़ उत्तेजित भी करते जाते हैं इसमें इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए की लक्ष्मण जी उनका अपमान कर रहे छोटे होकर के बड़े का अपमान कर रहे बल्कि एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा चल रही है मनोचिकित्सा नान्याजुपते हृदय सुमदी सत्यम बनाम चीलात्मा भक्ति प्रयत्म भवन निर्धरा का अनुशंज